आर्यानय प्रथम प्रकाश चोवीसवा मंत्र मूल प्रार्थना। ओम परुदस्व मगवन्न मित्रा सुवेद नो वसूतिधि अस्माकोध्यता महा दव भवा विध सखीना पांच तीन एक्की पच्चीस व्याख्या हे मगवन् परमेश्वरी इंद्र पर आ मित्रान हमारे सब शत्रुओं को परुदस्व परास्त कर दे दात सुवेदा नो वसूकृधि अस्माक बोध्यविता हमारे लिए सब पृथ्वी के धन सुलभ करो महाधने युद्ध में हमारे और हमारे मित्र तथा सेवादी के अविता रक्षक वृद वर्धक भव आप ही हो तथा बोध ही हमको अपने ही जानो हे भगवान जब आप हमारे लक्ष्य योद्धा होंगे तभी हमारा सर्वत्र विजय होगा इसमें संदेह नहीं पदार्थ पराणुदस्व परास्त कर दे मघवन हे परम ऐश्वर्यवन इंद्र परमात्मन अमित्र सब शत्रुओं को सुवेदा सुलभ न हमारे लिए वसु सब पृथ्वी के धन कृधि कर अस्माकम हमारे बोधी हमको अपने ही जानो अविता रक्षक महाधने युद्ध में आप ही हो वृद वर्धक सखीना हमारे मित्र और सेना के अन्वय हे मगवन्जन सुवेदास्ं नोस्माकुुदस्व नो वसुक महाधनेक सखीनामता बोधि वृद्धो बव